अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक के द्वितीय खंड के छठवें मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं मूल मंत्र का विचार हो चुका है भाष्य में इस मंत्र के प्रथम पाद के अर्थ को भी हम लोग देख चुके हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था यह प्रथम पाद है इसमें एक ही पद है और इसका अर्थ भस्कर भगवान ने बताया वे विद्वान जिन्हें उपनिषद जनित ज्ञान का विषयभूत भूत अभिन्न ब्रह्म आत्मरूप से सुनिश्चित है उन्हें वेदांत विज्ञान इस शब्द से कहा जाता है का मतलब ब्रह्मात्म का दृढ़ निश्चयवान वेदांत विज्ञान सुनिश्चित सुनिश्चिता शब्द का द्वितीय पाद है, है संयासा यतय शुद्ध सत्वा इसका अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार कि तेज सन्यास योगात इत्यादि से पंक्ति में भाष्य में है तेज करते हैं सर्व कर्म हैं सर्व कर्म परित्याग लक्षण सन्यास कर्म परित्याग योग शब्द का अर्थ है साधन तो सर्व कर्म परित्याग रूप साधन से चित्त शुद्ध होता है कर्मानुष्ठान से भी चित्त शुद्ध होता है और कर्म परित्याग से भी चित्त शुद्ध होता है कर्म अनुष्ठान से शुद्ध चित्त होता है तो नित्यानित्य वस्तु विषयक अविवेक चला जाता है कर्म अनुष्ठान का, का मतलब है अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का ठीक ठीक अनुष्ठान करना उसे उसे अपनाना तो जिसका जो वर्ण है आश्रम है उस आश्रम विहित शास्त्र ने बताए हुए कर्मों का पालन करना ये है कर्मानुष्ठान इससे चित्त शुद्ध होता है तो नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है उससे नित्यानित्य वस्तु विषयक अविवेक रूप मोह दूर होता है और वैराग्य होता है कर्मफल के प्रति और कर्मफल के प्रति वैराग्य होने के बाद फिर संयास यानी फल नहीं चाहिए तो फल का साधन जो कर्म है कर्मफल नहीं चाहिए तो उसका साधन कर्म का त्याग वो हुआ संन्यास शब्दार्थ और उससे भी चित्त शुद्ध होता है उससे चित्त शुद्ध होगा कि आत्मानात्म विवेक होने से जो भी शास्त्र विहित या शास्त्र निषिध प्रवृति रूप कर्म है वह आत्मस्वरूप से नहीं होता आत्मा की सन्निधि में कार्यक्रम संघात से शास्त्रविहित या शास्त्र प्रवृत्ति रूप कर्म होता है और अविवेकवशात अनात्मा कार्यक्रम संघात को ही जो आत्मा समझता है तो फिर उनकी शास्त्रीय अशास्त्रीय प्रवृत्ति को मान लेता है कि यह शास्त्रीय अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप कर्म मेरा ही है उसमें स्वत्वाभिमान कर्म में ये मैंने किया ऐसा तो ये स्वत्वाभिमान रहने से जिन कर्मों में स्वत्वाभिमान होता है अभिमान होता है तो फिर उनका फल भी भोगना पड़ता है उनका फलोपभोग करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है तो इसलिए जब आत्मात्म विवेक होगा अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान नहीं करेगा तो अनात्मा कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति रूप कर्म को मैंने किया ये मेरा कर्म है ऐसा अभिमान नहीं करेगा ये मानेगा कि मेरी सन्निधि में मेरे साक्षित्व में यह कार्यक्रम संघात शास्त्रीय अशास्त्रीय प्रवृत्ति कर रहा है ये सारा व्यापार कार्यक्रम संघात का है मेरा नहीं इस प्रकार का निश्चय ये माना जाता है सन्यास पदार्थ सर्व सर्वकर्म परित्याग रूप सन्यास साधन और इससे कर्तृत्व तो अभिमान रूप जो अशुद्धि है वह दूर हो जाती है कर्मा संग नहीं होता है कर्मा शक्ति दूर हो जाती है ये शुद्धि होती है इस दृष्टि से कहते हैं कि सन्यास संन्यास यानि सर्वकर्म परित्याग रूप जो योग यानी साधन है उस साधन से पंचमी है निमित्त अर्थ में वो क्या करता है तो शुद्ध सत्व बना देता है सत्व शब्द का अर्थ है अंतकरण और शुद्ध होता है कर्म निष्काम कर्म से भी चित्त शुद्ध हुआ तो कर्म सन्यास से भी चित्त शुद्ध हो रहा है उसमें कर्माशक्ति नामक जो दोष था वह दूर हो रहा है सन्यास रूप साधन से इसलिए उससे भी वह शुद्धि होती है तो संन्यास योगात्मे पंचमी निमित्त अर्थ में हेतु अर्थ में है वो बता रही है कि सन्यास रूप साधन है हेतु है किसका तो अंतकरण शुद्धि का सत्व शुद्धि का उससे चित्त शुद्ध होता है शुद्धि के प्रकार दो माने जाते हैं एक तो दोष की निवृत्ति और दूसरा जो शुद्ध है गुणाधान दोषापनयन और गुणाधान ये शुद्धि के दो प्रकार है तो अंतक कर्णस्थ दोषों का अपनयन ये एक अंश माना जाता है चित्त शुद्धि का दूसरा अंश है गुणाधान गुणाधान अने हम जिस वस्तु का चिंतन करते हैं जहां अपने मन को लगाते हैं उस वस्तु के गुण या दोष मन में आते हैं तो जिसमें कोई भी दोष न हो सर्वथा निर्दोष हो गुण ही गुण हो जो हम चाहते हैं वही हो जिस वस्तु में और उस वस्तु में यदि हमारा मन लगेगा तो फिर उस वस्तु में कोई भी दोष न होने से दोस्त तो आएगा ही नहीं और जो हम चाहते हैं निरति से आनंद वो उसका स्वरूप है ब्रह्म का आत्मा का नित्य आनंद चिदानंद यही उनमें गुण है सचित आनंद वो स्वरूपभूत गुण है ना और वे चित्त में अभिव्यक्त होंगे तो माना जाएगा गुणाधान हो रहा है तो सन्यास शब्द का अर्थ त्याग भी होता है सम्यक त्याग और सन्यास शब्द का अर्थ है सम्यक स्थापना भी शिलान्यास आदि करते हैं तो शिला का त्याग नहीं करते शिला को कहीं भवन निर्माण होना होता है शिलान्यास करते हैं तो उसके नियो में शिला की स्थापना करते हैं तो स्थापना भी अर्थ होता है न्यास शब्द का और समकार थे अच्छी तरह से तो संन्यास शब्द का एक त्याग भी अर्थ है और संन्यास शब्द का स्थापना भी अर्थ है तो जब त्याग अर्थ होगा तो उपाधि धर्मों का परित्याग रूप साधन उपाधि के धर्म है दोष ही दोष और उन दोषों का त्याग हो जाता है तो चित्त शुद्ध होता है शुद्धि का एक प्रकार वो है और जब सन्यास शब्द का अर्थ होगा प्रतिष्ठा स्थापना तो चित्त को अध्यस्त में से निकाल करके अधिष्ठान में ही समाहित रखना ब्रह्म में निरंतर स्थित रखना जिसे ब्रह्मनिष्ठा कहा जाता है निरंतर ब्रह्म में चित्त का समाहित होना ये भी सन्यास शब्द का अर्थ है उपाधि से निकालना उपाधि को छोड़ना और ब्रह्म को ग्रहण करना ब्रह्म में चित्त को स्थापित करना और मन में जो उपाधि है उसे छोड़ना ये दोनों भी अर्थ सन्यास शब्द के हैं तो इससे ये निकलता है कि उपाधि का परित्याग पूर्वक ब्रह्म का आत्म रूप से ग्रहण ये सन्यास है और इससे दोनों प्रकार की जो शुद्धि है चित्त की वह संपन्न होती है उपाधि का परित्याग करने से उपाधि के जो दोष हैं उपाधि के संसर्ग से चित्त में आए हुए वह उनका अपनयन होता है वो दोष दोषापनयन रूप शुद्धि हो जाती है और ब्रह्म में चित्त को स्थापित करने से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म चित्त में अभिव्यक्त होता है तदाकार चित्त होता है चित्त में से त तो हट जाता है चित्त बनने की वो प्रक्रिया है वो चित्त तो है नित्य शुद्ध तो स्वाभाविक जो शुद्धि है चित्त की वह अभिव्यक्त तो होती है दूसरे अर्थ से तो सन्यास योगा तो शुद्ध सत्वा ऐसा अनु करना तो यही साधन चित्त में से उपाधि को हटाना और ब्रह्म को ग्रहण करना रूप जो साधन है और इसी साधन से यत्न करना आत्मलाभ के लिए जिनका सील है स्वभाव है उन्हें कहा जाता है यति यति कहते यत्नशील इसलिए सन्यास योगात का अर्थ करते हैं पहले कि सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगात और दूसरा एक अर्थ करते है केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूपात योगात तो सक्रिय उपाधि को तो मैं के रूप में छोड़ दिया उसका परित्याग कर दिया सक्रिय उपाधि का तो फिर केवल ब्रह्म वो हुआ निरुपाधिक ब्रह्म शुद्ध तदर्थ और उसका उसी में निष्ठा यानी निरंतर मन की स्थिति निष्ठा शब्द का अर्थ होता है निष्ठा में नी का अर्थ है निरंतर स्ठा का अर्थ है स्थिति तो केवल ब्रह्म में निरंतर स्थिति यानी समाहित होना चित्त का यही है स्वरूप किसका सन्यास रूप साधन का सक्रिय उपाधि के परित्याग पूर्वक निरूपाधिक ब्रह्म में निरंतर चित्त का समाहित तो, तो रहना रूप साधन से यतय का अर्थ करते यत्नशिला इसी साधन को अपना करके यतन कर रहे हैं प्रयत्न कर रहे हैं और वह प्रयत्न उनका स्वभाव बन गया एक कार्य एक व्यक्ति बार बार करता रहता है तो वह उसका स्वभाव बन जाता है फिर तो यही कर रहा है उपाधि का परित्याग और ब्रह्म का आत्मरूप से ग्रहण इसी साधन को करते करते यह साधन जिसका शील बन गया स्वभाव बन गया उसे कहा गया यह यतनशील यति और वे इस साधन से क्या होते हैं तो शुद्ध सत्वा तो शुद्धम सत्व में अंतकरणम ये शांत शुद्ध सत्वा ऐसा लगाना तो शुद्ध हो गया है सत्व यानि अंतकरण सन्यास रूप साधन से जिनका यानि उपाधिका का आत्मरूप से त्याग ब्रह्म का आत्मरूप से ग्रहण रूप सन्यास से शुद्ध हो गया है सत्व अंतकरण जिनका ऐसे यति उत्तराध में जो ते शब्द हैं ये सर्व नाम है उन्हीं का परामर्शक है जो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ है सन्यास योग से शुद्ध सत्व यति है वे ते शब्द का अर्थ है तो वे परामृता तो परामृत शब्द का अर्थ है जीवन मुक्त उन्हें ब्रह्म का आत्मरूप से दृढ़ निश्चय होने से दृष्ट फल प्राप्त होता है परामृतत्व यानी जीते जी ही ब्रह्मता की अनुभूति ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति ये हैं जीवन मुक्ति और विधेयमुक्ति ये अदृष्ट फल उसे परिमुच्यंती सर्वे परल ब्रह्म लोकेशु परिमुच्यंती इससे बताया जा रहा है तो ते और भाष्यकर भगवान तो पाठ क्रम के अनुसार प्रत्येक पद का अर्थ बताते हैं न तो ते के बाद में आया ब्रह्मलोक शब्द उसका अर्थ करते हैं कि पहले परांत काल शब्द का अर्थ करते हैं संसारी नाम ये मरण काला ते अपराता संसारी कहा जाता है जिन्हें अजन्मा तथा अम, अमरण धर्मा होते हुए भी अपने जन्मने की तथा मरने की अनुभूति हो रही है अपने आप को जन्मवान और मरण धर्मा समझ रहे हैं उन्हें कहा जाता है संसारी संसार का अर्थ है जन्म मरण ये संसार है और वो संसार जिनका होता है उन्हें कहा जाता है संसारी ज्ञान जिनको होता है उन्हें कहा जाता है ज्ञानी धन जिनका होता है उन्हें कहा जाता है धनी ऐसे संसार जिनका है उन्हें कहा जाएगा संसारी तो संसार ज्ञानियों का होता है अविवेकी का होता है इसलिए अविवेकी जो संसारी हैं अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप समझ करके कार्यक्रम संघात के जन्म से जन्मवान और मृत्यु से मरणवान समझते हैं वे संसारी और उनका जो मृत्युकाल है, उसे कहा जाता है अपरांत काल वो परांत काल नहीं है अंतकाल यानी मृत्यु काल और वह काल दो प्रकार का एक पर अंत काल एक अपर अंत काल जिनका शरीर छूटने के बाद में फिर दूसरा शरीर मिलना है उनका जो मृत्यु काल है वह अपरांत मृत्यु काल है कई शरीर फिर धारण करने हैं छोड़ने हैं अज्ञानी के मृत्यु काल को कहा जाएगा अपरांत काल और परांत काल होगा ब्रह्मज्ञानी के मृत्यु के काल को कहा जाएगा परांत काल जिसका वो जिस शरीर में ज्ञान हुआ वह शरीर छूटने के बाद शरीरांतर मिलना नहीं है जिसे उसका मृत्युकाल वह परांत काल है तो जो मूल मंत्र में परांत काले लिखा है उस परांत काले का अर्थ निकलेगा ब्रह्मज्ञानी का शरीर पात काल, ब्रह्मज्ञानी का मृत्यु काल, एक बार उनका शरीर छूटना है फिर कभी शरीर मिलना ही नहीं है तो फिर कभी भी शरीर छूटना नहीं है इसलिए वो हो जाएगा परांत काल। ये अर्थ कर करने के लिए पहले अविवेकि का मृत्यु काल अपरांत काल है ये कहा कि संसारी नाम ये मरण काला ते अपरांता यानी अपरांत काल है वे और तान अपेक्षा मुमुक्षु नाम संसार अवसाने देह परित्याग काल परांत काल तो अविवेकि मृत्युकाल की अपेक्षा से तान शब्द से लेना अविवेकियों का मृत्युकाल वो तो एक ही नहीं है बार बार आता है मृत्यु काल और उनकी अपेक्षा से मुमुक्षु नाम संसार अवसाने तो मुमुक्षु का जो अंतिम जन्म है जिस जन्म में उसे मोक्ष दिलाने वाला ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हुआ है वह है संसार अवसान अब वो अंतिम मृत्यु है उसके बाद में न जन्म होना है न मृत्यु होनी है अवसान शब्द का अर्थ होता है अंतिम तो संसार अवसान का अर्थ निकलेगा संसार का समाप्ति काल है तो तो संसार संसारावसाने यानी संसार के समाप्ति के समय जो देह परित्याग काल है किनका ब्रह्मज्ञानी का वह परांत काल कहलाता है और तस्मिन परांत काले उस परांत परांतकाल मैंने ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार होने के बाद जिस शरीर में साक्षात्कार हुआ उस शरीर के छूटते समय उसे परांत काल कहा गया और साधका नाम बहुत्वात ये ब्रह्म लोकेशु में जो बहुवचन है वो क्यों है तो कहते हैं ब्रह्मलोक शब्द का तो अर्थ है मोक्ष और मोक्ष कितने हैं कितने हैं मोक्ष एक ही मोक्ष है अनेक नहीं है तो इसलिए एक वचन होना चाहिए ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ मोक्ष है यदि तो ब्रह्मलोके ऐसा एक वचन होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर है बहुवचन ब्रह्मलोकेशु ये बहुवचन क्यों है इसमें हेतु बताते हैं कि मुक्त होने वाले अनेक हैं व्यावहारिक दृष्टि से जो मुक्षु हैं उनकी संख्या अनेक होने से ब्रह्मलोक में बहुवचन हुआ मोक्ष के वाचक ब्रह्मलोक शब्द में बहुवचन हैं ये लिखते हैं कि साधका बहुत ब्रह्म लोको ब्रह्मलोक ये क्योंकि अनेकवद्य प्राप्यते वा है तो मोक्ष एक ही, कोई भी मुक्त हो जा वह निर्विशेष ब्रह्म भाव में ही अवस्थित होगा किसी भी समुद्र से नदी मिल जाए, वह समुद्रात्मना ही अवस्थित होती है ऐसे चाहे गंगा सागर में गंगा जी जाकर के मिले तो समुद्र ही बनी वो। पश्चिम में जाकर के अरब सागर में मिल जाए, नर्मदा जी और सिंधु आदि तो वे भी बन जाती हैं सागर ही समुद्र ही ऐसे कोई भी मुक्त हो जाए देवता मुक्त हो जाए ऋषि मुक्त हो जाए मनुष्य मुक्त हो जाए उनको निर्विशेष ब्रह्म भाव एक ही प्राप्त होना है सब के सब निर्विशेष ब्रह्म रूप से ही अवस्थित होंगे लेकिन वह प्राप्त करने वाले अनेक होने से लगता है श्रुति ने प्राप्त करने वाले अनेक हैं उनके दृष्टि से ब्रह्म लोकेशु ऐसा बहुवचन किया है इसलिए कहा कि ये को अनेकवत दृश्यते मोक्ष एक होता हुआ भी अनेक सा प्रतीत होता है अतो बहुवचनम ब्रह्म इति नहीं तो वास्तविक रूप से ब्रह्मणी ये अर्थ निकलेगा ब्रह्म लोकेशु या ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप ही मोक्ष है ना ब्रह्म लोक ब्रह्म ऐसा कर्मधारे समास है और लोक शब्द का अर्थ है फल फल दो प्रकार का है एक अभ्युदय संसारात पाती और दूसरा निश्रेयस निश्रेय का नाम है मोक्ष और वो मोक्ष का स्वरूप है ब्रह्म इसे ब्रह्मात्मक फल वो है मोक्ष तो ब्रह्मणी वे परिमुच्यंती ऐसा लगाना जैसे उपाधि छूट जाती है तो ब्रह्मरूप हो जाते हैं ये यहां पर कह रहा है तो परामृता शब्द का अर्थ करते हैं परम अमृतम अमरण धर्मकम ब्रह्म आत्मभूतम ये परामृता तो अमृत भी दो प्रकार का है। एक सापेक्ष अमृत जो महाभूतों का प्रलय होने तक रहने वाला पदार्थ हैं उसे भी अमृत कहते हैं आभूत संप्लव स्थानम अमृतत्व ही भाष्य के अनुसार ओ अमृत हैं महाप्रलय हो जाए भूतों का प्रलय हो जाए तो फिर वो वस्तु भी समाप्त हो जाती है और एक है महाप्रलय होने पर भी जिसका लय नहीं होता हमेशा रहती है वस्तु वो है एक ब्रह्म ही उसे परम अमृत कहा जाएगा यह है अपर अमृत सापेक्ष अमृत अपर अमृत कहलाता है और निरपेक्ष अमृत हैं ब्रह्म तो परम अमृतम अमृतम शब्द का अर्थ कर दिया अमरण धर्मकम तो जिसका किसी भी अवस्था में मरण नहीं होता वो है परम अमृत वो कौन है ब्रह्म और वो है आत्मभूत जिनका का मतलब वही मैं हूँ ऐसा निश्चय हो चुका है जिनका उन्हें कहा जाता है परामृत शब्द से तो परामृता यानि जीवंत एवं ब्रह्मभूता जीते जी ही यानि शरीर के रहते हुए ही अपने आप को शरीर रूप अनुभव न करके ब्रह्म रूप अनुभव कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मी ये करामलक अनुभूति हैं अपने विषय में जिनकी तो ब्रह्मभूता पराममृता संत परिमुच्य वे मुक्त हो जाते हैं परिसमंतात प्रदीप निर्वाणवत घटाका स्वच्छ निर्वृत्तिम उपजांति परिमुचंती का अर्थ करता है अन्य जीवन मुक्त हो करके फिर विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीर पात हो जाता है शरीर पात होते ही विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं विधेय को विधेय कैवल्य को प्राप्त करते हैं इसे समझाने के लिए दो उदाहरण बताएं। एक प्रदीप निर्वाण वत एक दृष्टांत है दूसरा घटा घटाकाश वत तो प्रदीप का जो निर्वाण है जब तेल समाप्त हो जाए तो फिर प्रदीप की जो वर्ती जल रही थी बत्ती जल रही थी वो समाप्त हो जाती है निर्वाण को प्राप्त करता है ऐसे प्रारब्ध रूपी तेल के समाप्त होते ही यह चेतना समाप्त हो जाती है शरीर छूट जाता है और वह निर्वाण ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है प्रदीप अपने सामान्य प्रकाश रूपता को प्राप्त करता है ऐसे इस कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के साथ विशेष चेतनावान जो प्रतीत हो रहा था वह ज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म भाव में स्थित होता है ये प्रदीप दृष्टांत से बताया जा रहा अथवा कहते हैं घटाकाश की उपाधि घट के फूट जाने पर जैसे घटाकाश अपने निरुपाधिक महाकाश स्वरूप में अवस्थित होता है ऐसे घट स्थानीय इस शरीर के छूटते ही महाकाश स्थानीय निर्विशेष ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है तो निर्वृत्तिम उपयाती निर्वृत्ति कहा जाता है निर, निर्विशेष आनंद को निरतिश आनंद निर्वृत्ति शब्द सुख वो सुख है भूमा ये वह भूमा तत्सुखम ऐसा छांदो के उपनिषद में कहा गया तो भूमा स्वरूप जो सुख है आनंद है स्वरूपानंद है उस स्वरूपानंद में स्थित हो जाते हैं निर्वृत्तिम उपयंतिपयंति का अर्थ है प्राप्तवंती यहाँ रेप भी है वह पर रेप है निर्वृत्तिम ऐसा निरति से आनंद को प्राप्त करता हैच्य में परिशब्द करते परिसमता मुच्य और सर्वे न देशांतर ग का मतलब शरीर छूटते ही जहां हैं वहीं ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है क्योंकि ब्रह्म तो देशतः अपरिछिन्न व्यापक है जैसे घटा घटाकाश को घट के फूटने पर कहीं जाकर के महाकाश को प्राप्त नहीं करना पड़ता जहां उपाधि समाप्त हुई वहीं पर महाकाश विद्यमान है वहीं वो महाकाश रूप हो जाता है ऐसे जहाँ शरीर छूटा वहीं निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थिति ज्ञानी की होती है उसे कहीं जो प्रसिद्ध तीन मार्ग हैं उन तीन मार्गों में से आना जाना नहीं पड़ता तो किसी देश विशेष में मोक्ष होगा तो जाना आना पड़ेगा मोक्ष व्यापक है इस दृष्टि से कहते हैं परी मुच्यंती का अर्थ कि परी यानी समन्तात मुच्छन्ते यानी सर्वे न देशांतरम गंतव्यम अपेक्षते तो ब्रह्म लोकादि रूप जो देशांतर है गंतव्य उसकी अपेक्षा उन्हें नहीं है तो प्रदीप निर्वाणवत ये जो दृष्टान्त था इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार की प्रदीप से वर्तीकृतध्वंस यथा सामान्यता सामान्यतापत्ति तदवत इत्याह प्रदीप निर्वाणवत तो जैसे प्रदीप की वर्ती यानी बत्ती कृत जो परिचिन्नता थी प्रकाश में उस परिच्छिता का ध्वंस होते ही वह प्रकाश अभी तक जो परिचिन्न भाव में प्रतीत हो रहा था प्रदीप का वह अपने अपरिछिन्न तेज सामान्य को प्राप्त करता है सामान्य रूप से अवस्थित होता है वैसे ही कार्यक्रम रूप उपाधि प्रारब्ध के रहते हुए जब तक है तब तक ब्रह्मज्ञानी अपरिछिन्न होता हुआ भी परिचिन्नता प्रतीत होता उ परिचिन्नता प्रतीत कराने वाली उपाधि छूटते ही अपने सामान्य अपरिछिन्न भाव को प्राप्त करता तो ब्रह्मज्ञानी का प्रारब्ध भोग करके शांत होते ही शरीर छूट गया और शरीर छूटते ही ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी कहाँ गए खोजना चाहेंगे तो जैसे किसी व्यक्ति को खोजना हो तो यदि जमीन से गया है कच्चे रास्ते से तो उसके पैर के चिन्ह पड़ते हैं तो वो चिन्ह जिधर जिधर पड़े हैं उधर वो जा कर के खोजा जा सकता है लेकिन आकाश में उड़ने वाले पक्षी किधर उड़ गया इसे खोजना हो तो खोजा नहीं जा सकता क्योंकि आकाश में उड़ने वाले पक्षी के पद चिन्ह नहीं पड़ते हैं उन पद चिन्हों को देख करके के खोजा नहीं जा सकता ऐसे ही कहते हैं ब्रह्मज्ञानी की गति होती है जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के आकाश में पद नहीं दिखते ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी कहां गए इन इसको खोजना चाहेंगे तो नहीं खोजा जा सकता क्योंकि वो तो अपरिचिन्न ब्रह्म भाव में अवस्थित हो गए इसे महाभारत के इस श्लोक द्वारा बताया जा रहा है शकुनीना शकुनिनावाकाशे जले वारी चरस पदम यथा न दृशेत तथा ज्ञानवता गति कहते हैं जैसे ये यथा जैसे शकुनी कहा जाता है पक्षी को तो शकुनी नाम यानि पक्षी नाम आकाशे पद चिन्ह न दृश्यत ऐसा अनुवाद करिए तो आकाश में उड़े हुए पक्षियों का पद नहीं पड़ता है जैसे उनको खोजेंगे तो कहीं पर भी पैर के चिन्ह नहीं दिखेंगे और वारीचर में वारी शब्द का अर्थ है जल वारीचर का अर्थ हो जाएगा जलचर जलचर है मछली आदि तो मछली आदि के भी पानी में पद चिन्ह नहीं पड़ते हैं ना तो वारीचरस्य सो यथा पदम न ऐसा तय करिए तो जल में जलचर प्राणियों के भी पद चिन्ह जैसे नहीं दिखते हैं केवल पृथ्वीचर जो होते हैं और वे भी कच्चे रास्ते पे चलते हैं तो उनके कच्चे रास्ते पे चलते समय पद चिन्ह दिखते हैं उन चिन्हों को देख करके पता किया जा सकता है कि किधर गए ऐसे कहते हैं ये दो दृष्टांत हैं खेचर और जलचर इनका पद चिन्ह आकाश में तथा जल में नहीं दिखता इसलिए उन्हें खोजा नहीं जा सकता कि किधर गए ऐसे कहते हैं ज्ञानवताम तथा ज्ञानवताम गति तो जो ज्ञानी हैं अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार जीते जी ही निर्विशेष ब्रह्म का जिनको हो गया है उनकी गति इन्हें अदृष्ट फल इसी प्रकार का होता है विधेयक कैवल्य की प्राप्ति हाँ। तो उनका तो सूक्ष्म शरीर रहता है वो विधेय कैवल्य को प्राप्त करके फिर वही आया ऐसा नहीं जब उनको आना होता है जब तक आना है तो उनका प्रारब्ध ही दो जन्म तीन जन्म दस जन्म तक का बना हुआ रहता है और वो प्रारब्ध जब तक है तब तक सूक्ष्म शरीर रहता है तो फिर वो पूर्व शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं वो पहले प्रारब्ध से ही नया नया प्रारब्ध नहीं बनता वो पुरुष जो होते हैं उनका दो जन्म तीन जन्म दस जन्म तक का प्रारब्ध बनता है फिर वो आते हैं तब तक उनका सूक्ष्म शरीर रहता है जब तक प्रारब्ध है प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने के बाद विधेय कैवल्य विधेय कैवल्य होने के बाद फिर कोई पता नहीं चलता हाँ तब तक वो अधिकारी बन करके ईश्वर के तरह रहता है। स्वरूप स्वरूप का बोध तो रहता है उनको उनको जीवन मुक्त जैसे होता है ना ऐसे रहेंगे जैसे ज्यादा नहीं है इसलिए कि हाँ तो एक तो ये महाभारत का वचन है शकुणी नाम इवाकाश है जो विदेह कैवल्य को प्राप्त हुए उनकी स्थिति बताई जा रही है कि ऐसी होती है एक श्रुति भी बताई जा रही है अनध्वगा अध्वसु पार विष्णव श्रुति स्मृतिभ्यो तो स्मृति तो है शकुनि नाम इवाकाशे स्मृति यानी महाभारत पौरुष ग्रंथ और श्रुति हैं ये अन्वगा अध्वसु पार विष्णव इसका अर्थ है कि जो पार विष्णु हैं पार विष्णु कहा जाता है कि जो पार होना चाहते हैं संसार सागर से पार होना चाहते हैं का मतलब पुनः संसार में नहीं आना चाहते हैं तो संसार में आने के लिए तो तीन मार्ग होते हैं उत्तरायण दक्षिणायन और जाय स्व इन तीन मार्गों में से यदि कहीं न कहीं जाएंगे किसी न किसी मार्ग से तो निश्चित है फिर संसार में आना पड़ेगा तो इसलिए क्या करना चाहते हैं कि संसार में पहुंचाने वाले जो मार्ग हैं इन मार्ग को ही पार करना चाहते हैं समाप्त करना चाहते हैं तो अध्व शब्द से अध्वसु में अध्व शब्द से लेना संसार गति को तो संसार में पहुंचाने वाले मार्ग को समाप्त करने की इच्छा वाले अध्वसुपार विष्णव कहलाते हैं का अर्थ मुमुक्षु अध्वसु पार विष्णु जो संसार को समाप्त करना चाहते हैं जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं वे हैं अध्वसु पार विष्णव यानी मुमुक्षव वे अन्व होते हैं अध्वग कहा जाता है अध्व यानी मार्ग और उन मार्ग में गमन करने वाले अध्वग और अनाध्वग का अर्थ है मार्ग में न जाने वाले अध्वग तो हो गए मार्ग में जाने वाले संसार में पहुंचाने वाले मार्ग से जाने वाले अध्वग और अनाध्वग हो गए संसार में पहुंचाने वाले मार्ग से न जाने वाले अनध्व्व तो जो मुमुक्षु होते हैं मुक्त होना चाहते हैं वे मुक्ति का साधन ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके अनध्वग बन जाते हैं क्या मतलब इन मार्गों से जाने आने वाले नहीं होते उनका मार्ग समाप्त हो जाता है अनध्वगा अध्वसु पारविष्णवः ये श्रुति बता रही है इति श्रुति स्मृतिभ्यो देश परिच्छिन्ना ही गति संसार विषया एव एवते कहते हैं कि इन श्रुति स्मृति से ये निकला कि ब्रह्मज्ञानी की गति नहीं होती गति यानी ये तीन मार्ग इन तीन मार्ग में से कोई मार्ग से ब्रह्मज्ञानी को नहीं जाना होता क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का जो फल है वह व्यापक है और मार्ग से प्राप्त होने वाला फल परिच्छि होता है देश तो जो श्रुति और स्मृति से अर्थ निश्चित हुआ है उसे युक्ति से भी बताया जा रहा है श्रुति और स्मृति ने क्या बताया कि ब्रह्मज्ञान का फल अपरिचिन्न है देश से इसलिए उसे कहीं जाकर के प्राप्त नहीं करना पड़ता ब्रह्मज्ञानी का शरीर जहाँ छूटेगा वहीं ब्रह्मज्ञानी अपने व्यापक स्वरूप में स्थित होता है ये श्रुति और स्मृति होने बताया यही बात युक्ति से भी निश्चित होती है इसे बताया जा रहा है देश परिचिन्ना ही गति संसार विषया एव इत्यादि भाष्य से इससे पहले थोड़ी टीका है टीका को देखिए ये जो कहा पदम यथान न तथा ज्ञानवताम गति इसके विषय में लिखते हैं टीकाकार की पदम यानि पाद न्यास प्रतिबिंबम न दृश्यत तो अभाव एवं इत तो पदम यथा न दृश्यत तो इसमें पद शब्द से लेना पाद न्यास प्रतिबिंब पाद न्यास में पाद शब्द का अर्थ है पैर न्यास का अर्थ है रखना तो पैर रखने पर पैर का जो प्रतिबिंब पड़ता है चिन्ह पड़ता है वो है पाद न्यास प्रतिबिंब कहीं जमीन पर पैर रखा तो पैर का चिन्ह जो जमीन पर पड़ा उसे कहा जाएगा पाद न्यास प्रतिबिंब वही पदम यथान दृश्यत तमे पद शब्द का अर्थ है वो जो पदचिन्ह और वो आकाश में दिखता नहीं है पक्षियों का और जल में मछली आदि का पद चिन्ह नहीं दिखता है क्यों नहीं दिखता है तो कहते अभावात ये वभाव होने से क्योंकि उनका पद चिन्ह पड़ता ही नहीं है पृथ्वी में तो पड़ता है लेकिन आकाश में पक्षियों का पद चिन्ह नहीं पड़ता और जल में जलचरों का पद चिन्ह नहीं होता इसलिए दिखता नहीं है अन्वगा अध्वसु पारविष्णव इसमें अध्वसु में जो सप्तमी है वो षष्ठी अर्थ में है इसे कहते हैं कि संसार अध्वनाम पार एने यानी पारयुत इच्छन्ति इति समाप्ति काम भवन्ति बवती तो अध्वसु पार विष्णव शब्द का अर्थ कर दिया समाप्ति काम संसार में पहुंचाने वाले मार्ग को जो समाप्त करना चाहते हैं का मतलब मुक्त होना चाहते हैं वे फिर अनध्वगा भवंती फिर संसार में पहुंचाने वाले मार्ग से जाने वाले नहीं होते हैं वे कहीं आना जाना उनका समाप्त होता है अब देश परिचिन्ना ही गति संसार विषया एव इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में कि तर्क इहैव मोक्षो वक्तव्य इति आह देश परिचिन्ना इत्यादि तर्क करते युक्ति को तो जो श्रुति और स्मृति से अर्थ निश्चित हुआ ब्रह्मज्ञान का फल मोक्ष अपरिछिन्न है ब्रह्म भाव की प्राप्ति इसलिए कहीं जाकर के प्राप्त नहीं होता जहाँ शरीर छूटा वहीं ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है ये श्रुति और स्मृति से निश्चित हुआ अर्थ है उसे तर्क यानी युक्ति से भी बताया जा रहा है इसलिए कहते तर्क तोपी भी ये वह मोक्ष तो जहाँ शरीर छूटा वहीं मोक्ष है ये निश्चित होता है इस अभिप्राय से ये वाक्य आ रहा है देश परिचिन्ना ही गति ही संसार विषया एव इत्यादि इस पर चर्चा करते हैं हम लोग सायंकाल